बुजुर्ग शख्स और उसका पोता। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटा सा गांव था, वहाँ अकेले परवरिश करने वाला एक बाप रहता था, जिसका नाम था जैक। जैक का नाम मशहूर था जैक डा जॉली के नाम से, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छे मूड में रहता, किसी भी हालात के बावजूद। कैसे हो जैक डा जॉली? मछली पक ओ मैं मछलियों के साथ तैरना बेहतर समझूंगा बजाए उन्हें पानी से बाहर खींचने के। हा, हा, हा, हा। तुम कमाल के हो जैक। तुम्हारा दिन मुबारक हो। तुम्हारा भी रहे जनाब। जैक तचाली, तुम कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। छोटे हंसल को मेरी तरफ से हेलो कहना। हाँ हाँ, मैं जरूर कहूँगा। जैक अपने बेटे हैंसल से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि पूरी दुनिया में वो उसका एक इकलौता साथी था। वो अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करता और उसे कभी माँ की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होता। अपनी ब्रोकली खाओ वरना बड़ा दरिंदा आ जाएगा और सब खा लेगा और वो बहुत ताकतवर हो जाएग आज बहुत ठंड है मेरा जी नहीं चाहता नहाने का। खैर बेटा अगर तुम नहाने नहीं चलोगे तो तुमसे बू आने लगेगी और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा क्या तुम ऐसा चाहोगे? नहीं मैं नहीं चाहूँगा। एक दिन जब हैंसल एक प्याले से अपना सूप पी रहा था उसने उसे गिरा दिया और वो टुकड़े पर उसका वालिद जल्दी ही उसे तसल्ली देने के लिए आ गया। ओ बेटा कोई बात नहीं है मैं तुम्हारे लिए नया प्याला खरीद लूँगा। मत करो बेटा। शुक्रिया बाजार। वक्त गुजरता गया और हैंसल एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान निकला। गांव में हर कोई उसे बुलाता हैंसल डी हैंसम। देखो हैं या तुम नारिल पानी नोश फरमाओगे? हाँ जरूर, पर शायद किसी और दिन मुझे इस वक्त अपने वालिद की ख़िदमत के लिए जाना है। ओह बूढ़ा जैक, उनसे हमारा सलाम कहिएगा। मैं जरूर कहूंगा. जैक दा जॉली को अब बूढ़ा जैक कहा जाता था। وہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا اور اس کے اندر کا مزاہیہ انداز اب غائب ہو رہا تھا پر ہینسل اس کا بہت خیال رکھتا اور اس بات پر توجہ دیتا کہ وہ ہمیشہ اپنے ابا کے پاس ہو جب بھی کبھی انہیں اس کی ضرورت پڑے دن گزرتے گئے اور جلدی ہی ہینسل کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جس کا نام تھا ایل سی وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا جلدی ہی جاک کی دعا کے ساتھ ہینسل اور ایلسی سی کا نکاح ہو گیا جاک اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش تھا پر وہ اس سے بے خبر تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جیسے جیسے کچھ مہینے بیت گئے ایلسی سی نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کیے وہ ہینسل کو اپنے ابا سے دور کرنے لگی اور جلدی ہی ہینسل ایک بدلا ہوا انسان تھا. وہ جتنی عزت اور محبت اپنی والد سے کرتا تھا آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے جب وہ اپنی بیوی سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ ایلسی ہانسل کو قابو میں رکھتی اور اس بات کو تقدیس کرتی کہ وہ اس کی ہر جائز ناجائز مراد پوری کرے۔ ہانسل تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ابّا کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس بات کی تقدیس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ بس تم اپنے ابّا کے بارے میں ہی سوچتے رہو۔ میرے متعلق کبھی سوچا ہے ہانسل میرے متعلق کیا میری طرف تمہاری کوئی سمیتاری نہیں؟ بے شک ہے میری جان، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، اب تم خوش ہو؟ اور اس طرح ایل سی کو اپنے ہی والد سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کو پوری طرح اپنے لیے ہی رکھنا چاہتی تھی اور وہ جیک سے بے عدبی کرنے لگی۔ اس سے ہینسل بھی متاثر ہوا اور اس نے اپنے والد کی سلامتی کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ तुम्हारी अब्बा हर वक्त सोए रहते हैं मुझसे उनके खराटे बर्दाश्त नहीं होते अब्बा अपना जरा ख्याल रखिए मेहरबानी करके और जल्दी ही जैक और ज्यादा तनहा महसूस करने लगा और अपने बेटे से और जोड़ा होने लगा उसके पास बात करने और अपनी जज्बात को बांटने वाला कोई नहीं था एक साल गुजर � हरी जाग के लिए नई जिंदगी का पैगाम बनकर आया। वो हैरी से खेलता और उसकी अच्छी परवरिश करता। ठीक उसी तरह जिस तरह से वो हैंसल के साथ करता था। पर उसे ये नजदीकी पसंद नहीं आई। हैंसल, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। तुम सिर्फ अपने अब्बा से मोहब्बत करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाने मन तो और साथ ही हमें किसी की जरूरत है जो हैरी का ख्याल रख सके। एलसी ने सिर हिलाया क्योंकि उसने जान लिया कि हैंसल सही कह रहा है। वो अकेले ही रोजमर्रा के कामकाज और छोटे हैरी की देखभाल नहीं कर सकती थी। तुमने सही कहा, पर मैं बता रही हूँ ये हमेशा नहीं चल सकता। मैं चाहती हूँ वो जल्दीस घ हैरी के पैदा होने के बाद आठ साल गुजर गए और जैक डा ओल्ड और भी बूढ़ा और कमजोर हो गया उसकी आंखें धुंधली हो गईं उसके कान सुन नहीं पाते थे और उसके हाथ और घुटने कांपते थे उसका पोता ही एक ऐसी अकेली वजह थी जिसने उसे जिंदा रखा जल्दी ही जैक की हालत बदतर होती चली गई उसके हाथ इत एक दिन जब वो खाने की मेज पर बैठा था, वो चम्मच को पकड़ भी नहीं पा रहा था और उसने शोरबा मेजबूश पर गिरा दिया, जिसकी वजह से बेरहम एलसी नाराज हो गई और उस पर चिल्लाने लगी, या मेरे खुदा, ये कितना ख़ंगीदी मेजबूश था जो मैं बाजार से लाई थी, अब इसे कौन धोएगा? हैंसल ने अपनी � एकदम खामोश। क्या तुम्हें ज्ञान है कि ये मेरा पसंदीदा मेजबोज है? हैंसल ने गहरी सांस ली और ये फैसला किया कि अगले दिन से जैक अब खाने की मेज पर नहीं बैठेगा। और इस तरह अगले दिन से जैक को अंगीठी के पीछे कोने में बैठना पड़ता। उसे मिट्टी के बर्तन में खाना परोसा जाता। पर जैक के हाथ कांपा करते और मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया और टुकड़े-टुकड़े हो गया। एलसी बावरची खाने में दौड़ी गई। ओ नहीं, ये कीमती मिट्टी का प्याला था जो मेरे माइकी ने मुझे ताऊफे में दिया था। तुम बूढ़े, तुम मेरे शहर की कमाई पर ची रहे हो, तुम कीमती प्याले में परुसे जा� इस दौरान छोटा हैरी एक कोने से ये सब देख रहा था। जैक को बहुत ठेस पहुंची थी अपने बेटे और बहू के इस सुलुक से। लाचार, वो अक्सर सोचता माजी के उन दिनों के बारे में, जब हैंसल एक बच्चा था। ओ बेटा, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नया प्याला खरीद लूँगा। विक्रमत करो बेटा। अगले दिन से एलसी और हेंसल उसके लिए एक लकड़ी का कटोरा ले आए आधे पेंस में उससे जैक को खाना पड़ता पर हैरी एक ऐसी चीज थी जो जैक के चेहरे पर मुस्कान लाती हैरी अक्सर आता और जैक के पास बैठ जाता जब तक कि वो अपना खाना खत्म ना कर ले कई हफ्ते गुजर गए और जैक की वही आम मायूस जि� इतनी मासूमियत हमारा बेटा खेलता है तुम क्या कर रहे हो हैरी क्या तुम हमारे लिए घर बना रहे हो नहीं मैं आपके लिए लकड़ी के कटोरे बनाने की कोशिश कर रहा हूं लकड़ी के कटोरे पर बेटा हमें लकड़ी के कटोरों की जरूरत नहीं अभी तो नहीं है पर जब आप दादा जितने बूढ़े हो जाओगे तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप मिट्टी के बर्तन तोड़ो इसीलिए मैं अभी जोने बना रहा हूं اس نے ایلسی اور ہینسل کے دل پر سیدھا وار کیا کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا او ایلسی ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے ہاں مجھے احساس ہو گیا ہے ہم نے اببہ سے بے رحم اور ظالمانہ سلوک کیا ہے ہماری چھوٹے بچے نے ہماری آنکھیں کھول دی چلو ہم توبا کریں اور ان سے بہتر سلوک کریں اور اس طرح اگلے دن کے بعد سے انہوں نے جاک کی بہت اچھی دیکھ بھال کی उन्होंने इस बात को पक्का किया कि वो उनके साथ खाएं और इस बात का ख्याल रखा कि वो हमेशा खुश मिजाज और जिंदा दिल रहें जैसा वो हुआ करते थे। हैंसल ने कसम खाई हमेशा अपने वालिद की देखभाल करने के लिए। ये उसका बेटा था जिसने उसे ये महसूस करवाया कि हर एक को अपने वालिदन की देखभाल करनी चा�